इंस्पेक्टर करण के माथे से भी पसीना आना शुरू हो चुका था ऐसे में उसने तुरंत ही पूछा सर आपको क्या लगता है नंदू यहां से भागने की कोशिश कर सकता है क्या पता नहीं मुझे लेकिन हाँ मुझे तुमसे इतनी उम्मीद है कि अगर वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा तो तुम तो उसे रोक लोगे विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा और यह ध्यान रखना कि अगर नंदू यहां से भाग गया तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी बस ये ध्यान में रखकर अपना काम करना चूंकि विक्रांत किसी तरह से चुपके से हॉस्पिटल से निकलकर नंदू को इंटेरोगेट करने के लिए गया हुआ था ऐसे में इंटेरोगेशन खत्म होने के बाद वो सीधे अपने रूम में पहुंच गया जब वो वापस अपने रूम में पहुंचा तब तक लगभग सुबह हो चुकी थी और विक्रांत को याद आया कि वो आज के कोडवर्ड का पता करना तो भूल ही चुका था उसे एहसास हो रहा था कि उसे अपने कोडवर्ड को इंटेरोगेशन और जाने से पहले ही पता कर लेना था विक्रांत जब अपने पैर में चढ़े प्लास्टर को छुआ तो उसे एहसास हुआ कि अभी भी उसके पैर में घाव बना हुआ है और वहाँ पर काफी सूजन भी है इसी टाइम विक्रांत को यह भी याद आया कि वो नंदू से कई जरूरी सवाल करना भूल गया था सर आप चिंता मत कीजिए रूही ने फिर विक्रांत को समझाते हुए कहा केस दस साल पहले हुआ था और इतने दिन हो गए अब तक कुछ नहीं पता चल पाया ऐसे में आप एक दिन वेस्ट होने को लेकर इतना परेशान मत हो पहले आप अपनी सेहत आरोप ध्यान दीजिए अगर शरीर सही रहेगा तो सब हो जाएगा हम हर केस सॉल्व कर लेंगे लेकिन अगर बॉडी ही सही नहीं है तो फिर हम क्या ही कर लेंगे रूही ने पहले भी विक्रांत को यह बात समझाने की कोशिश की थी लेकिन तब विक्रांत ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था लेकिन अब वो वाकई में काफी ज्यादा थका हुआ था और उसके अंदर आँख खोले रहने की भी हिम्मत नहीं बची थी लेकिन फिर विक्रांत ने खुद की बॉडी के साथ जबरदस्ती करते हुए अदृश्य शक्ति के सिस्टम को खोल लिया उसने अपना आज का कोडवर्ट चेक किया तो पता चला कि विक्रांत को आज अदृश्य शक्ति की तरफ से पहाड़ और आग कोडवर्ट मिला हुआ था विक्रांत सर विक्रांत अभी इस कोडवर्ट के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से वहाँ पर इंस्पेक्टर करण पहुँच गए और उन्होंने विक्रांत को सैल्यूट करते हुए कहा मैंने ऊपर बात करके नंदो के लिए और फोर्स का इंतजाम कर दिया है एसपी साहब ने आपको थैंक यू भी कहा है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है की वो किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए बड़ी संख्या में प्रोफेशनल फोर्स भेजेंगे इसके बाद इंस्पेक्टर करण ने कुछ सोचते हुए कहा ओ हाँ और एसपी साहब ने मुझसे कहा था कि आपको बता दूं कि अब आज आपसे मिलने के लिए कोई नहीं आएगा लेकिन हाँ दोपहर होते होते कुछ ऑफिसर आपसे मिलने जरूर आ सकते हैं और इसके साथ ही एसपी साहब ने मुझसे कहा था कि ऑफिसर अजय की जगह अब मैं आपको असिस्ट करूं इतना कहते हुए इंस्पेक्टर करण ने विक्रांत के हाथ में एक डॉक्यूमेंट पकड़ाते हुए कहा ये मंदीप सिंह उर्फ मन्नू के केस की फाइल है लगभग उन्नीस साल पहले ये केस हुआ था और नंदू जो कुछ बता रहा था वो गलत नहीं थे टाइम लोकेशन और मौत का कारण सब कुछ वही है जो नंदो बता रहा था पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंट बताकर क्लोज कर दिया था उन्हें यही लग रहा था कि मन्नू ने उस रात काफी ज्यादा शराब पी ली थी जिस वजह से वो नशे की हालत में छत से नीचे गिर गया था विक्रांत ने अपने हाथ में डॉक्यूमेंट लिया और फिर इसे बैठ पर लेटे लेटे ही पढ़ना शुरू कर दिया जाहिर है नंदू का इस केस से कुछ लेना देना नहीं है तो वो भला हमसे झूठ क्यों बोलेगा सची कह रहा है वो उसके पास हमसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है फिर विक्रांत ने रोहित को डॉक्यूमेंट्स में से क्राइम सीन की फोटो दिखाने लगा और इसके साथ ही उसने रूही से सवाल किया देखो ये सीन कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है और फिर उसने कहा ये तो बिल्कुल गाजियाबाद वाले केस के क्राइम सीन की तरह लग रहा था उसमे भी सारी कंस्ट्रक्शन साइट वाली बिल्डिंग थी हाँ विक्रांत ने अपना सिरे लेकिन ये महज एक इतफाक नहीं हो सकता ये दोनों केस जरूर आपस में किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है अच्छा तुमने पहले कभी ये नोटिस किया था या नहीं दरअसल केशव पंडित ने जो 11 किल्स नॉवल लिखा है वो उसकी फिक्शन स्टोरी नहीं है बल्कि ये खुद उसके लाइफ की स्टोरी है उसने अपनी खुद की कहानी लिखी रू बहुत चुक होकर विक्रांत को देखने लगी। हाँ। कॉलेज में लंबे समय तक रैगिंग के शिकार होने से लेकर मर्डर तक की सारी कहानी उसने अपने नॉवल ग्यारह किल्स में लिखा है उसने बस स्टोरी का कैरेक्टर बदल दिया है और केशव ने अजीबो गरीब डेविल्स के स्केचेज भी बनाए तो ये हो सकता है कि केशव ने डेविल केस से मिलते जुलते किसी क्राइम केस को अंजाम दिया हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गाजाबाद कोण की तरफ एक नजर देखा और विक्रांत से कहने लगी किरण पंडित उस टाइम गाजियाबाद में थी तो आपको नहीं लगता की केशव और किरण एक दूसरे को उस टाइम से ही जानते थे मेरा मतलब ये भी तो हो सकता है की केशव के साथ किरण भी डेविल केस में उसके साथ इन्वॉल्व रही हो विक्रांत ने फिर गहरी सांस छोड़ते हुए थोड़ा चिंतित लहजे में कहा डेविल केस बहुत बड़ा केस है और अगर इस केस के पीछे सिर्फ ये ही दो लोग हैं तो फिर समझ लो कि यह हमारे लिए अच्छी खबर है तो क्या आपको अभी भी लगता है कि इस केस में कोई और भी मर्डरर हो सकता है उन्होंने थोड़ा शॉकड होते हुए दूसरी संभावना को भी जाहिर कर दिया अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि डेबल केस में सिर्फ एक या दो लोग नहीं बल्कि कई लोग शामिल है मतलब पूरा मर्डर स्क्वाड है और हो सकता है की ये स्कवाड कॉलेज में होने वाली रैगिंग को रोकने के लिए लोगों को मारता है ओ तब तो ये बहुत बड़ा केस हो जाएगा हम्म ये हो सकता है विक्रांत ने कहा भले ही मारने का तरीका एक ही है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे इसमें कई सारे मर्डरर इन्वॉल्व हैं। सच में इस केस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है तभी तो डीसी पी डिस में नोट कर रखा था तुम खुद सोचो मान लो तुमने केस के किसी सस्पेक्ट को पकड़ लिया लेकिन फिर तुम्हे ये पता चलता है की वो सस्पेक्ट क्राइम के टाइम पर उस शहर में था ही नहीं तब तब तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा रोई ने कहा अगर केशव ने जामनगर में मर्डर किया और किरण पंडित ने सेम तरीके से गाजियाबाद में मर्डर किया तो हो सकता है सोचना शुरू किया तो तुरंत ही वो काफी डर गए इंस्पेक्टर करण भी इस बारे में सोचकर थोड़े भयभीत हो उठे लेकिन फिर विक्रांत ने खुद को शांत करते हुए कहा अच्छा अभी ऐसे अंधेरे में तीर चलाना बंद करते हैं हमें सबसे पहले सबूत इकट्ठा करना होगा उदाहरण के लिए देखो गाजियाबाद वाले केस में जितने भी विक्टिम हुए हैं वो सभी लगभग पचास साल के अधेड़ थे तो उनका भला कॉलेज रैगिंग से क्या कनेक्शन हो सकता है हाँ ये तो मैं भूल ही गयी थी रूहि ने आश्चर्य जताते हुए कहा हमें अपने अनुमान को सही साबित करने के लिए सबसे पहले ये प्रूव करना होगा कि सारे विक्टिम्स कॉलेज रैगिंग की वजह ऐसी मारे गए मुझे जहाँ तक याद है वो टीचर था विक्रांत ने कहा लेकिन फिर अगले ही पल उसने खुद की गलती को सुधारते हुए कहा नहीं वो पचास साल का जो आदमी था उसकी शॉप थी ग्रोसरी शॉप थी और एक विक्टिम तो साठ साल की अधेड़ महिला थी इन दोनों का तो कॉलेज रैगिंग से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए हम्म हाँ लेकिन रोहित ने विकांत की बातों से सहमति तो जता दी लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा था लेकिन इस वक्त उसे अपने मन में चल रही बात को जाहिर करने के लिए सटीक शब्द नहीं मिल पा रहे थे वो बार बार कुछ कहने की कोशिश कर तो रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी इसी समय अचानक से रोही का फोन बज उठा हेलो रोही बोल रही हो रूही ने फोन उठाया तो पता चला कि अनुष्का की कॉल थी जब रूही ने उसको जवाब दिया तो फिर उसने तुरंत ही कहा अच्छा तुम्हें इतनी सुबह परेशान करने के लिए आई एम सॉरी अरे कोई नहीं अनुष्का मैं जगी हुई हूं बताओ क्या हुआ कुछ इम्पोर्टेंट था क्या रूही ने तुरंत ही अनुष्का से सवाल किया बिक्रंसर कैसे उनका ऑपरेशन ठीक हो गया अनुष्का ने सवाल किया मुझे उनको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी लेकिन अभी तुम उसको जगाना मत मैं जो बोल रही हूँ इस इन्फॉर्मेशन को तुम कहीं नोट कर लो और जब विक्रांत सर जाग जाएं तो उन्हें बता देना